हेलो बच्चों सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ मैं हूं आपका हैदर भैया आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी जिसका नाम है चतुरी का दाव इस कहानी को लिखा है डॉक्टर गजेंद्र नामदेव जी ने जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोम्पल से तो प्यारे बच्चों सुनिए कहानी चतुरी का दाव सदापुर गाँव में आज बहुत चहल पहल थी हो भी क्यों ना अरे भाई आज चतुरी नाई और सुजानपुर गाँव के सलकू पहलवान के बीच कुश्ती का मुकाबला जो है कुछ लोग समूह में खड़े चर्चा कर रहे थे चतुरी तो बावला हो गया है कहा सलकू पहलवान और कहा ये पिद्दी दो चार हड्डियां न तुड़ा बैठे तभी किसी ने चतुरी का पक्ष लेकर कहा अरे भाई तुम क्या जानो चतुरी की चतुराई उसने शर्त लगाई है तो जीतेगा भी वही भले ही वो पिद्दी हो कुछ लोग इस बात पर हंस पड़े हुआ यूँ कि चारों तरफ सलकू पहलवान की कुश्ती की चर्चा थी उसने अच्छे अच्छे पहलवानों को धूल चटा दी थी सदापुर गांव में चतुरी नाई की दुकान पर भी यही चर्चा चल रही थी बिल्सा कह रहा था अब की तो अपने गांव के भीम पहलवान का नंबर है देखना सलकू ही भारी पड़ेगा चतुरी बड़ी देर ऐसी सारी बातें सुन रहा था अब तक वह चुप था जब उससे न रहा गया तो उस तरह तेज करते हुए बोला अरे सलकू की क्या जो भीमु दादा को हराए, उसे तो मैं ही चारों खाने चित कर दूंगा चतुरी की बात सुन हलवाई रामू काका कह उठे अरे चतुरी तूने सलकू पहलवान को हरा दिया तो मिठाई मैं खिलाऊंगा मुफ्त में लेकिन अपनी हड्डी पसली बचा के रही हो बात उठते उड़ते, उड़ते सलकू पहलवान तक जा पहुँची सलकू के चेलो ने उसे भड़काया अरे उस्ताद सदापुर गांव के भीमू पहलवान की तो औकात नहीं और ये पिद्दी कहता है कि मैं उस को पटखनी दूंगा। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा फिर क्या था सदापुर गांव की चौपाल के पास ही कुश्ती के लिए अखाड़ा तैयार किया गया आसपास के गाँव वालों ने भी सुना तो सब चौक पड़े लेकिन सबने ने चतरी की चतुराई के किस्से भी खूब सुने थे शर्त लगा जीतना तो उसकी आदत बन चुकी थी लेकिन इस बार बात अलग थी निश्चित दिन सुबह ऐसी ही भीड़ जमा हो चली थी मामला रोमांचक था बस जैसे मेला ही लग गया हो खिलौने गुब्बारे मिठाई वालों की तो खूब बनाई थी जैसे ही गांव के मुखिया मलखान सिंह गोपम पंडित तथा अन्य सम्मानित लोग चौपाल पर पहुंचे, कुश्ती का ऐलान कर दिया गया एक तरफ भारी भरकम सलकू पहलवान और दूसरी तरफ चतुरी जैसे ही सलकू पहलवान ने अखाड़े की मिट्टी को छूकर प्रणाम किया सलकू जिंदाबाद सलकू जिंदाबाद की आवाज गुज उठी चतुरी ने भी अखाड़े की मिट्टी माथे पर लगाई तो गांव के बच्चे बूढ़े चिल्ला उठे जीतेगा भाई जीतेगा चतुरी भैया जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा जीते जीते चतुरी भैया जीतेगा भीमू पहलवान ने चतुरी और सलखु पहलवान के हाथ मिलवाए मुकाबला शुरू हुआ थोड़ी इधर उधर की कूद फात सी हुई दोनों पैतरे पर पैतरे बदल रहे थे आखिर चतुरी ने भी अखाड़े की मिट्टी शरीर आरोप तो लगाई ही थी भीमू ने भी उसे कुछ दांव पे सिखाए थे लेकिन चतुरी कब तक टिकता सल्कू ने उसे बगलों के नीचे हाथ डालकर पकड़ बनाई वैसी ही पकड़ चतुरी ने भी बना डाली अब दोनों के सिर एक दूसरे के कंधों पर थे चतुरी ने मौका ताड़ा वह सल्कू से बोला उस्ताद मैं तो तुमसे यू ही हार जाऊंगा तुमसे हारना भी मेरे लिए बड़ी बात है लेकिन अभी अपना असर बचाओ अचानक कहीं से मधुमक्खी का झुंड मेरे सिर पर आ गया है तुरंत ही झुक जाओ वरना यह हमें नहीं छोड़ेगी इतना सुनते ही सलकू ने पकड़ ढीली कर दी उससे कुछ सूझ ही नहीं रहा था उसने झट से अपना सिर नीचे की तरफ किया चतुरी तो बस इसी के इंतजार में था उसने तुरंत दाव बदलकर कर सलकू को धूल चटा दी सलकू चारो खाने चित्त चतुरी उछल पड़ा लोग खुशी ऐसी झूम उठे जीत गया भाई जीत गया चतुरी पहलवान जीत गया उधर सलकू हक्का बक्का रह गया उसने लाख सफाई देनी चाहिए लेकिन भरी भीड़ के सामने चतुरी ने उसे पटखनी दे दी थी हुआ यूँ कि चतुरी को कहीं से पता चल गया था कि सलकू पहलवान बचपन से ही मधुमक्खियों से बहुत डरता है बस उसने अपनी चतुराई से अपना दाव चल दिया और जीत गया लोगो ने चतुरी को कंधे पर उठा लिया रामू काका ने मिठाई बाटी। एक बार फिर चतुरी ने अपनी चतुराई से शर्त जीत ली थी तो बच्चों ये थी कहानी चतुरी का दाव जिसे आप सुन रहे थे सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में इस कहानी को लिखा था डॉक्टर गजेंद्र नामदेव जी ने जिसे हमने लिया था बाल पत्रिका कॉम्पल से आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 सिक्स अपना नाम और जिला लिख कर भेजें। हमसे फेसबुक आरोप जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करे और अगर आप हमसे YouTube पर जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही अगले हफ्ते ऐसे ही किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे यानी अपने हैदर भैया को बाय बाय बच्चो